मैं बेटी रू बाप हूँ आप बेटा रू बाप हो लेकिन, लेकिन सजनों संसार मायने बेटी रू बाप सदा करे है।, है नहीं नहीं नहीं नहीं बेटी रू बाप तो दातार है और वे बे, बेटी, बेटी ने लेन वाला है जका बाण सामने इसलिए वो बड़ो ब्याह करे है लेकिन आप उल्टी व्यवहार बेटी रू बाप हूँ नहीं नहीं नहीं नहीं वो दातार है बेटी देता है उसको और वो बेटी को ले जाने वाले इसी तरह से मांगने वाले है, है वो तो मांग, मांग को ले जा रहा है।, है तो, तो उस आदमी ने, ने, ने, ने इन, इन, इन तरह से माने बोलता, बोलता हूं और वह लड़की जो थी उन बेटा करने वाली बा बारे आई और पिताजी बार आया है तेज बोल गया है और पिताजी पका ने माने पोतियों मेल दिया फिर भी बिनका ने ऐड़ा बोल सुना लिया तो मन जिंदगी भर इन्हें घर में कैसे रहन हो गई इन वास्ते मारे ऐने साथ शादी नहीं करनी मैं चाहे कुमारी भी रह गई तो कियो तो पिताजी अब भिंदनी भिंदनी दूसरी, दूसरी, दूसरी आप इन हरपालो भी जाओ प्रसाद कर लियो और और गई राजस्थान की बात है और उन लड़की रो तो दो महीना रे बाद संबंध वे गो और वे लड़का ही भिंदनी कुमारा है इसी, इसी तरह से आदमी ने, ने नहीं करनो मोटा बोल ईश्वर ने छाजे ऐसा नहीं, नहीं बोलना और संतारा सेवक तो बहुत दास भावना से और बहुत गुरु महाराज ने प्रार्थना करता हुआ आप सतकर्म करता रहे बहुत भावना के पूर्वक इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए दिल अपना में जो शीतल करे आप शीतल तो सजनों, बोलने का खाने पीने का रहने का सब जगह विचार करके काम करनों और महापुरुषों जागते सोते उठते बैठते, हर का नाम लेते हुए धन्यवाद देते हुए सतगुरु को शाम के टाइम रे माने सोते सोते, सोते तो आखि हमें पानी आ जावे ऐसी भावना जी साहब को नाम ले करके आप जावा सुबह उठता ही साहब ने याद करता हुआ कहते हैं गुरु की गुरु गुरु जाए कबीर संत में है नाम नाम ले परमात्मा गुरु नाम ले परमात्मा महाराज धरती आगे पक धरा दीवन जीवन आपनो दिन में। क्रिया कर्म चलता रहे में कुछ माला फेरो फिर कोई सत्संग मिले तो आप सत्संग में पधारो नहीं तो कुछ सत्संग की बात करता, करता हुआ, हुआ आपका विश्राम हो जाए इसी तरह से अपनी दिन, दिन की क्रिया चलती रहे और शुभकामना के साथ में चका लोग बढ़ भागी है चका एड़ा आश्रम गांव रे गए और आपके बीच में वे, वे तो, तो, तो इन, इन से राजा महाराजों की टेम में तो देख की रक्षा, रक्षा होती थी, थी, थी। संतारे, संतारे अपने, अपने जीव की रक्षा वे इन वास्ते चका बड़ भागी लोग आश्रमारी व्यवस्था करे और सेवा करे संतारी सतगुरु साहब की जय